भगवदीता थरूप अध्याय दौ श्लोक संख्या नौ से आगे अन्वादात् कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् श्रीमदयारिंद भक्तिवेदा के संस्थापक आचार्य के द्वारा ज्ञाजनशलाकुन्मीतम तस्म श्री गुराव नम उदाह पहले कहाँ था पहला निकट शुरू करेगा अपना उदाहरण बताओ सर मतलब मर गए और कुछ भी नहीं लेके गए बहुत बड़ा वो था देवता भी सा सा उसकी वही, दु. इतना था। इतना, इतना था, लेकिन तब भी, मृत्यु हो गयी दु. दु। कोई भी राजा राजा केवल मृत्यु हो जाना ही मुख्य चीज़ नहीं है दुखी दुखी था कि नहीं था कंस तो बहुत सुखी था ना नहीं भगवान भगवान भगवान भगवान का करा करा था था था था नहीं नहीं नहीं लेकिन वो वो दुख में मारेंगे देखा ही नहीं था पहले को तो बस वो था, वो तो भी उसे ता। तो और रावण रावण वो तो सुखी था नहीं नह और क्या उदाहरण अच्छा दुछु। हाँ। अरे पता नहीं ही। भूमासु। भूमासु। उसका क्या है? उसकी भी एकदम बहुत अच्छा। कुछ बनाया था अपने चार अच्छा। दीवार से बनाया था उसके बाद उसके बाद अंदर वो खाई खुद रही थी चारो तरफ पानी भर के रखा था, था उसके अंदर और वो कोई दान वो कुछ तार का जाल बना रखा था उसके अंदर फिर और वो रहता था एकदम से उन्होंने तो एक गदा से उसके जाल को भी नष्ट कर दिया फिर उस वो उसको अपने, उस वो अपने, उस वो अपने चक्र से गला और कुछ खटवांग खटवांग महाराज महाराज कल तो बात क्या क्या उनका पराक्रमी थे करने के लिए बाद में उनको जब पता चला कि मेरे सिर्फ एक ही क्षण है और तो तो वो वो वो कौन है? पहले बहुत विद्वान थे शैव वर्म प्रचार करते थे उन्होंने जो जो भी आता था सबको उन्होंने हरा दिया था कोई भी उनके सामने दिख नहीं पाता था उसके बाद एक दूसरे अलबारे उन्होंने वो बात नहीं और बोलो राजा चित्र के क्या उनका तो जो इतना एक करोड़ थी क्योंकि जो देंगे और ब्याज सारे सारा योजना चित्र के कुपुत्र तो हो गया फिर तो सुखी हो गया नहीं हो फिर और ज्यादा हो गया आगा। आगा। फिर, फिर फिर फिर, से फिर भी फिर है जब, तो जब जब के मैंने बोला ना रहा। बोल रहा सीधा बोलो बोलो ठीक से हो गया दो ओके okay. सही उदाहरण है व्यास व्यासद बुद्धि मन व्यक्तियों में उदाहरण आते हैं कि कितनी भी बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं करें जो भगवान के गुणगान के लिए नहीं लगाते हैं तो उससे असंतुष्टि ही रहने वाली है चित्र केतु कितना भी धन संपत्ति क्यों नहीं हो उससे असंतुष्टि ही रहने वाली है चित्र केतु है हिरण्य है और दूसरे भी राजा हैं जो कितना भी धन संपत्ति हो उसको त्याग करके भगवान की शरण ग्रहण किए भरत महाराज हैं परीक्षित महाराज भरत महाराज परीक्षित महाराज ध्रुव महाराज महाराज रो महर्षण उनका पता ऐसे बहुत सारे राजा हैं भगवान बुद्ध स्वयं कोई नहीं लेकिन वो बुद्धिमान थे उन्होंने दूसरों का कष्ट देखा और समझे मुझे भी आने वाला तो फिर क्या मतलब इसको छोड़ दिया और कौन है उदाहरण नरेंद्र मोदी बस बोला इंडिया रात को सोने के लिए को कहा कौन बोला आपको ऐसी नरेंद्र मोदी को, हाँ। ना, को तो का तो मतलब तो मोदी की बात ऐसी प्राइम मिनिस्टर सामान्य रूप से बोले तो ठीक है नरेंद्र मोदी का तो किस्सा अलग है वो तो योग करता है उसके कारण जोग? योग मतलब योगासन प्राणायाम इत्यादि तो कुछ होता है तुरंत नींद आ जाती है चार घंटे में उठ जाता है और दिन भर नहीं सोता है <laughs> तो सुखी है वो तो कृष्ण भक्ति में नहीं है फिर भी सुखी है वो उसका है अरे कहा सुखी है सुखी क्या है आ? क्या दुख है? टेंशन ये अभी तो क्या वापस दुखी हो वो ज़िए ज़िए तो दुखी क्या होता है मतलब वही तो दुखी ना हो परमानेंट सुख तो तभी होगा जब कुछ नेंटर में लाएगा मृत्यु तो आएगी ना ऐसे <laughs> बुढ़ापा आएगा बीमारी थे क्या पहले बूढ़े हो जाते थे तो जाके का उदाहरण हो सकता है और ऐसे यदि आप पुराणों में महाभारत में सब जगह देखे किसी तो उदाहरणों से भरा पड़ा है हम्म, कितने दुखी होते हैं अलग अलग प्रकार मतलब देवतागण भी दुखी होते हैं देवता भी बन जाएं यहाँ पर है ना सुराना <coughs> चार आधिपत्य और सुरों का राज्य भी मिल गया इंद्र भी बन गए तो भी दुखी रहूंगा ऐसा दिन बता रहे तो इवन ये पृथ्वी की तो क्या बात है सुरों का राज्य भी मिल जाए तब भी दुखी के दुखी रहेंगे अंत तो कब पतन हो जाएगा पता नहीं पुरंजन नाम ही सुनो नहीं कहानिया थी भागवतम ने उनकी पूरी उनका प्रसंग है नारद मुनि उनको शिक्षा देते हैं स्वर्ग तो अपवर्ग नरक सब जगह पे दुखी दुखी अपवर्ग में तथा कथित सुख है अपवर्ग मतलब मुक्ति सायुज्य उसमें दुख नहीं है लेकिन सुख भी नहीं है अस्तित्व है अस्तित्व केवल अस्तित्व कोई वैशिष्ट नहीं विशेषता कुछ भी नहीं विशेष विशेषता मतलब एक चीज से दूसरी चीज अलग है अस्टित्वा। उसको विशेषता बोलते हैं आपसे आपकी सोच अलग हो गई तो विशेषता होगी और सोच के अंदर जो विचार है वो अलग अलग है विशेषता होगी इसलिए जहाँ पे विशेषता नहीं है उसको बोलते नहीं, नहीं तो उसको बोलते निराशेष होता है बस क्या होता है यदि व्हाइट किया तो फिर ब्लैक भी आएगा तो विशेषता हो गई ना भेद हो गया भेद नहीं है है, है, अस्तित्व है। अस्तित्व में कोई भेद नहीं बक्सा कुछ बक्सा और भरी हुई चीजों में भेद तो है ना? वो भेद नहीं है यहाँ पे केवल अस्तित्व <laughs> क्या है? फिर मुनि आए के प्रचार तो उधर हाँ, तो वो भी वो भी है तो भी कठिन, कठिन केवल अस्तित्व इसलिए पसंद करते हैं ब्रह्मज्योति, तो क्यूँकी वहाँ पे नारद मुनि आते रहते टाइम टाइम। टू कलयुग कलयुग में में भी आते और भी और यमराज युग कलियुग तो मुख्य रूप से पृथ्वी पे होता है सब युग होते हैं नारद मुनि हमेशा घूमते रहते हैं कलयुग में नारद मुनि का काम भी बढ़ जाता है ना। कलयुग के जीवों को विशेष कृपा चाहिए ना तो विशेष कृपा प्रदान करने के लिए तो डायरेक्ट प्रोसेस देनी पड़ेगी नारद मुनि का काम बढ़ जाता है पापी जीवों को उद्धार करना नारद मुनि का काम है सामान्य जीवों की जगह सामान्य जीवों का उद्धार तो दूसरे भी कर सकते हैं लेकिन जो विशेष रूप से पतित जीव है उनका उद्धार करना है तो नारद मुनि चाहिए तो उनका काम बढ़ जाएगा ना प्रभुपत प्रचार के नारद मुनि के मूड में प्रहलाद महाराज नारद मुनि दोनों का एक ही मूड है उस मूड में प्रभुपद प्रचार वासुदेव दत्ता वो प्रहलाद महाराज का अंश थाने में शायद जो कृपा के चैतन्य महाप्रु लीला में जो कृपा की मूर्ति है पता है वासुदेव दत्ता की लीला चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं ये जो पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे जीव हैं उनकी पतित स्थिति देखकर के मुझे बहुत ही दुख हो रहा है आप पतित पावन हैं तो इन सब जीवों को एक साथ मुक्त कर दीजिए कृष्ण प्रेम दे दीजिए और आपको लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा पापी हैं और अभी ये योग्य नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के तो उनके पाप मुझे दे दीजिए और उन लोगों को भेज दीजिए अच्छा चेतन महाप्रु को प्रार्थना करते हैं वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि तुम एक एक ही ही ब्रह्मांड ब्रह्मांड के के लोग हैं चेतन महाप्रभु कहते है की आपकी ऐसी इच्छा मात्र से भगवान श्री कृष्ण सबसे कृपा करके सबको कर दिए मुक्त चिंता मत करो लेकिन ऐसे तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है राय की बोरी में जितनी राय भरी है उतने ब्रह्मांड है उसमें से एक राय भी चली गई तो कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है और जीव भी इतने हैं कि एक ब्रह्मांड को खाली कर दिया एक बार तो दूसरे आ जाएंगे भरने के लिए लाइन आगे बढ़ो मुझे कोई भगवान कोई से नहीं ऐसी प्रार्थना ब्रह्मांड सबस लोगों को वापस बढ़ जाएंगे <laughs> संजय उवाचा श्लोक संख्या नौ न योत्स्य इति ऋषिकेश गोविंद ने संजय ध्रुतराज को जैसे सुना रहे हैं तो संजय भी बता रहे हैं कि इस प्रकार से गुड़ाकेश भगवान गुड़ाकेश अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से बोल करके ये सब शरण लेकर के ऐसा बोले अंत में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा न इति। ऐसा बोल करके हे गोविंदा, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा बोल के शांत हो गए युद्ध युद्ध, न नोत्स्य मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह के शांत हो गए तात्पर्य ऋतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है मेन खिलाड़ी चले गए किंतु संजय ने उसे पुनः यह कर, कर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को, को मारने में सक्षम है कैसे यहाँ पे कहा वो ऐसा कहा संजय ऐसा कह रहे हैं कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है कहा कह रहे हैं ऋषिकेश गुणाकेश पर नोत्स्य गोविंद तूषणी हुआ परंतु परत पर मतलब तकत्त। जो तकत्त। अपने प्रतिद्वंदी दुश्मन को तपाने वाला है, वाला है, उसको तो है? वाला उसको ठीक तो वो उपयोग किया। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण के शरण ग्रहण कर ली इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार का या आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा इस तरह धित्राष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा तो अर्जुन ने एक शिष्य की तरह अपना सब जो कैलकुलेशन है गिनती वो भगवान के सामने रखी गुरु के सामने रखी ये ये ये ये कारण है अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा युद्ध करूं कि नहीं करूं जहां तक मेरा सवाल है मैं तो युद्ध नहीं करूंगा जहां तक मेरा कंक्लूजन है मेरा निर्णय है मुझ पे यदि छोड़ते हैं तो मेरा निर्णय है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा अभी आप मुझे बताइए मेरे लिए शेय क्या है समझना <laughs> इसको ऐसे भी नहीं ले सकते कि अर्जुन तो बोल युद्ध नहीं करूँगा इच्छा तो युद्ध तो नहीं, युद नहीं तो अभी अभी तो अर्जुन ने शरणागति ली। और अभी तो बोल रहा है कि नहीं मेरा तो निर्णय है तो शरणागति कहाँ की आप बताओ फिर क्या तो इसलिए इसको ऐसा नहीं लेना है की वो शरणागति नहीं कर रहा है अर्जुन कि अभी तो शरणागति की और अभी यहाँ से शरणागति का नियम तोड़ दिया इसको ऐसे समझना है कि अर्जुन ये बता रहे हैं कि जहां तक मेरी गिनती जाती है मुझ पर यदि छोड़ेंगे तो मैं तो युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मेरा निर्णय है अभी मेरे लिए श्रेय क्या है वो आप बताइए पिछले वाले श्लोक के हम यद श्रेय श्या निश्चित हम रूही तन प्रपन्न जहाँ तक अभी तक अभी जो मेरी स्थिति है जो मुझे समझ में आ रहा है इससे तो युद्ध नहीं करना चाहिए मैं युद्ध नहीं करने वाला। अभी आगे आप बताइए ऋषि केशव प्रहसन्नी वारत से नोर उभयोर मध्य विषिदंतम इदम वच ऐसा तो जो विषाद करता हुआ अर्जुन है विषाद करते हुए जो अर्जुन है विषिदंतम उवाच कि ये जो विषाद करते हुए अर्जुन को भगवान ऋषिकेश ने हसते हुए या थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते उर्दू में बोले तो मुस्कुराते हुए और संस्कृत में बोले तो मंदम्म सिया थोड़ा सा हंसते हुए मंदिर मंदिर यहाँ पे लिखा है प्रहसन इवा मतलब हंसते हुआ जैसे ईवा, ईवा मतलब प्रहसन इवा हंसते हुए जैसे उर्दू मुस्कुरा मुस्कुरा मुस्कान मुस्कुराना तो प्रहसन यवा मतलब हंसता हुआ जैसा तो ऋषिकेश है जो हंसते हुए जैसे हैं भगवान दोनों सेनाओं के बीच में सेनय और उभय और मध्य सेना हो, दोनों सेनाओ उभय मतलब दोनों सेनाय और उभय और मध्य है बीच में दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ऋषिकेश ने थोड़ा सा हंसते हुए शोक करते हुए अर्जुन को ये वचन कहे तो हाँ। तो जी चाहिए महाभारत दसें दिन के बाद संजय सुनाने जाता है दसें दिन के बाद इसमें तो अभी खुश हो रहे अभी खुश हो रहे ना संजय बता रहे हैं यदि दस दिन के बाद बताए महाभारत के, तो, बता तो, के बता है, तो फिर उसको पता चल उसको पहले से पता चल गया होगा युद्ध तो चल ही रहा है लोग मर गया, गया। तो रहे उसको सूचना पहुंच रही थी पहले संजय के ऋतराज को, नहीं। नहीं। नहीं। को सभी सूचना संजय से ही पहुंच रही है सूचना मतलब क्या युद्ध में क्या हुआ पर जैसे अभी कुछ हो गया तो युद्ध चलते चलते भी उसके जो गुप्तचर बोले या के नीचे के ऐसा होता है हो ऐसा यदि होता तो धृतरा शुरुआत में प्रश्न नहीं करते हैं धृतरास के प्रश्न शुरू है ना दोनों इकट्ठा दो हुआ क्या ये तो बताओ नहीं तो फिर अभी खुशी हो रही जब उनको पता है युद्ध चल रहा है, है? तो इतना तो पता होगा ना इतना बड़ा युद्ध चल रहा है शुरू क्षेत्र में इतने लोग पितामाह चले गए द्रोणाचार्य चले गए कहा युद्ध के लिए सब गए थे ठीक मान लो कि दस दिन में निकल गए ऐसा समझ लो कुछ न्यूज नहीं आई है ना अभी तो नहीं कुछ समझे ही ले दे रहा है ना कुछ युद्ध तो आई क्या कुछ, कुछ नहीं आया नहीं इसका तो पता नहीं कि गए युद्ध के लिए उसके लिए वो तो उसको कुछ पता है लेकिन अभी क्या हुआ वही नहीं पता अभी वही बता रहा है ना कि क्या क्या हुआ दस दिन निकल गया युद्ध चल रहा है ये तो पता है ना चल रहा है ठीक है जब अर्जुन ने भाई अर्जुन अभी निराश होकर बैठिए तो सब खुश हो रहे उनका ऐसा होगा नहीं हुआ ऐसा हो सकता है ऐसे क्यों क्यों क्यों ऐसा क्यों नहीं था था। नहीं ऐसा तो नहीं नहीं नहीं अरे युद्ध युद्ध युद्ध युद्ध हुआ हुआ हुआ तो तो अर्जुन नहीं लड़े। आ, ऐसे कुछ हुआ। अर्जुन नहीं लड़े लड़े कुछ चल शुरू हुआ, लेकिन अर्जुन नहीं लड़े तो अभी दस दिन बाद पता चला लाइव टेलीकास्ट तो थोड़ी न हो रहा है की डायरेक्ट देख सकते ये ये एक प्रश्न थोड़ा सोचने योग्य है कि महाभारत में बताया कि संजय दस दिन बाद युद्ध से जाकर के सब बता रहे हैं क्या हो रहा है दस दिन बाद नहीं अच्छा तो युद्ध का घटा हुआ तो लाइव देख रहे होंगे ना नहीं जिससे वहाँ तो लाइव में बैठे ही अभी द्रोणा अभी दुर्योधन दुर्योधन अभी जल के ऊपर चला गया और उस टाइम पे तो संजय उसके साथ था वो वहाँ पे जाके मतलब रात्रि में बता रहा है ना कब बता रहा है कि मैं भी उसके साथ था फिर मैंने का ऐसा बोला ये किया युद्ध चलते चलते फिर मेरे मेरे कारण इतने लोग मरे यही बता रहे सोचने योग्य है, सोच हो गया है। से डिस्कस करेंगे क्यूँकी तो रिपीटेड थी मैं संजय डायरेक्ट देख करके बता रहे मतलब लाइव टेलीकास्ट वहाँ पे है की तो संजय वहाँ पे जाते थे देखते थे फिर आके बताते थे तो दोनों में बड़ा अंतर है और महाभारत में मतलब गीता में स्वयं संजय ये बता रहे हैं हैं कि कि व्यास की कृपा से मैं सब देख पा रहा नहीं वो वो तो उससे भी बोल रहे अरे ऐसा तो हर बारी थे और आके बता बताते थे ऐसे ही बता बताते थे वो उससे जो भी दृष्टि मिली थी क्यूँकी अभी तक बता रहे थे लाइव लाइव लाइव थोड़ी थोड़ी दिन, दिन निकल गए फिर थोड़ी बताएगा मतलब कि तो अभी अभी जो चल रहा है। अभी जो जो जो चल चल रहा रहा है है है नहीं लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे जो पूरी भगवदगीता बताई ये भगवदगीता युद्ध शुरू होने से पहले का बात है न? तो संजय ने दस दिन बाद शुरू किया तो ये तो कुछ लाइव नहीं है यह पॉइंट आयेगा ना पूरी भगवदगीता तो भगवत गीता के एंड में क्यों संजय बता रहे हैं कि मैंने ये सब व्यास के कृपा से पहले में तो हुँ? अर्जुन साक्षात देख पा अरे अर्जुन नहीं संजय तो इसलिए ये प्रश्न उठेगा कि तो तो प्रश। पढ़ उसके बाद ये पढ़ेगा शुरू करेगा पहले श्लोक में और अंत में फिर ये यहाँ पे बोल रहे है ना ब्यास प्रसाद आप अठार ये सब एतद् व्यासुतुम एतद परम योगम योगेश कथयत स्वयं पास में मैंने ये परम ये बातें साक्षात साक्षातर कृष्ण के बारे में ही ऐसा भी तो हो सकता है ना की साक्षात सही हो सकती है ना जिम्मे खड़े हो चेक करना पड़ेगा ऊपर तो उसको कोट करते कि है की वो लाइव टेलीकास्ट देख देखिए वो थोड़ा देखना पड़ेगा ये लाइव टेलीकास्ट था मतलब उसमें क्या है बता रहे इनको संजय सीधा देख पाता आ, फोटो भी तो महाभारत में संजय बीस बीस में बोल फिर इतनी सेना बच्ची खुल मैने इतने को मार दिया अरे वो गए कैसे पकड़ा गया संजय संजय ने, ने, ने तो किया, किया तो आज महाभारत की कथा में प्रश्न उठाना उठाया हम इमेजिनेशन करते रहे कुछ तो आने वाला नहीं <laughs> तो फिर भगवान गीता को मानना चाहिए भागवतम में तो नहीं दिया ना ये भगवदगीता तो महाभारत का ही भाग है <laughs> भगवदगीता तो महाभारत का ही भाग है ना कुछ बोला नहीं जब तक निवारण नहीं आता तब तक जो आचार्य बोलते हैं उसको प्रमाण लेके चलना चाहिए तो आचार्य कह ने कहा स्वयं दूसरे आचार्य को मैंने देखा नहीं है भाई वो भी तो लिख तो युद्ध तो भी, तो भी, तो तो युद भी शुरू नहीं हुआ था ना अभी तो वो उधर गया तो युद्ध शुरू हो गया दस दिन हो गया आ, तो मैं उधर ही था मैंने साक्षात सुना भगवान से ये और सब लोग नहीं सुन पाए लेकिन मेरे पर व्यास की कृपा थी इसलिए मैंने सुना डायरेक्ट हो सकता है ना सर जैसे मैं आपको आकर के बता रहा हूँ कि मायापुर में क्या क्या हुआ तो मैं उधर ही था वो उधर साथ में उधर ही था उधर सुना मैंने तो, वही ऐसा होता है। नहीं तो दस दिन के बाद आप ये सब बोल सकते ना वो तो उसमें कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं होता ना मैं दस दिन पहले मायापुर में था ठीक है यहाँ पे आकर के वहाँ पे क्या हुआ बता रहा हूँ और उसमें बता रहा हूँ की मैं कृपा ऐसी साक्षात से कुछ देखने की <laughs> थी थी है <laughs> था है पैसे का ऐसा मैं यही कह रहा हूँ मतलब मतलब तो यदि कमिट तो तो तो जाता है प्रश्न प्रोपा जी कोट करते कैसे कृपा से दो रूप, <थी> <laughs> दो रूप थी। जाने से तो ने मैं दस दिन जाके बताया मतलब वो चल रहा है वो लाइव टेलीकास्ट है कि नहीं है वो पॉइंट इसमें हो सकता है कुछ लाइव है कुछ लाइव तो तो क्वेश्चन पुराना है इसमें मैं या कुछ तो इसमें दोनों तो लाइव लाइव और और कुछ पुराना और जो दिखा नहीं मतलब मतलब तो, मतलब तो दस दिन पुरानी मतलब मतलब पुरानी पुरानी दिन दिन बाद जाके तो है <laughs> वो लाइव नहीं है <laughs> ये था यथारू <laughs> पुराना भी ये यथारू बोल यू तो समाप्त। मैं ऐसे तो हाँ। लोग ऐसे इनको तो तो है जिनको समझना मुश्किल तो सकता है ये में जैसा जब आया जब प्रश्न ये, ये, ये हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, किया तो कि था और बता रहे है तो यदिस्ट आपको हर एक चीज संजय जो बता रहे हैं वो नहीं होगी तो फिर ये सब श्लोक भी एड करने पड़ेंगे ना उसमें वो हर एक श्लोक उसको सपोर्ट कर रहा है ना कि व्यासदेव के पास वो जा रहे थे हाँ संजय जा रहे थे धृतराष्ट्र के पास दस दिन बाद बीच बीच में जा रहे थे वो जो सब श्लोक है वो भी फिर उसी को सपोर्ट करता है ना इसलिए वो तो ज्यादा कॉमन यही लगता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग संजय इधर भी होते थे फिर उधर जाकर के बताते भी थे और उनको क्योंकि लाइव देखने का भी वो था तो अभी क्या रहा वो भी कभी बता देते थे सीधा लाइव देख के भी दोनों चीज बता दें। ये सब जरूरी कि दिन दिन दिन दिन का दिन नहीं लगा सुनने में में ही ना लगे बोल तो रहा है। में खत्म कर तो। तो हाँ, तो तो क्या फिर तो जो, जो जो देखा वही बता देगा तो युद्ध चला हाँ तो वो भी फिर वो मैं, दो, मैं कह रहा बताए दोनों में कह रहा हूँ इसलिए तो दोनों बता रहे हैं लाइव भी बता रहे हैं और हिस्ट्री भी बता रहे हैं लेकिन क्योंकि उनको युद्ध करने जाना पड़ता है संजय को भी उधर इसलिए हमेशा बैठकर के पूरी कॉमेंट्री नहीं दे पाते लाइव उनके पास शक्ति है वो देने की ऐसा नहीं कि उधर केवल खबर इकट्ठा करने के लिए रिपोर्टर की तरह जा रहे हैं ऐसा नहीं है वो वहाँ पे उनकी आवश्यकता है उनका कर्तव्य इसलिए वो जा रहे हैं इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं तो वो जो भी हुआ, वो रहा है यदि युद्ध भूमि में कुछ कर्तव्य नहीं होता तो उनको उधर जाने की जरूरत नहीं थी वो इधर बैठे बैठे ही सब सुनाते रहते लाइव पहले दिन से देख देखना मतलब वही करना पूरा सब पता ठीक है रूपा सुंदर सुंदर भगवत गीता